जराय सूत्रभाष्य पुनः भगव ईश्वर गुरहात्ति मूर्ति वेद विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मोट नम ओ शांति शांति शांति सामव वेद तलोवकार साखिया के नोपनिषद इसमें हम लोग नवम मंत्र का विचार कर रहे थे वाक्य भाष्य में यदि मन्य मन्ये से दहरम मनसे सुति दहरमेवा नून वेत्थब्रम्हण च दुअ अथ नु मीमसमें मन विदित इसमें हम लोग भाष्य में चल रहे थे <coughs> टीका में द्वितीय पंक्ति में है अल्पम एव ब्रह्मण रूपम नून तव इति को मन्यते तुम ब्रह्म का रूप थोड़ा ही जानते हो इस प्रकार के कौन मानते हैं इति आकांक्षायम भाष्य में कहा मन्यते इति आचार्य आचार्य इस प्रकार के मान रहे हैं आगे भाष्य में हम लोग देख रहे थे कि ब्रह्म अविषय है किसी का भी ये विषय नहीं बनेगा इंद्रिया आदि का भी नहीं मनुष्य अथवा देवता ये सब कोई इंद्रिय मन के द्वारा इसको विषय नहीं बना पाएंगे आगे भाष्य में पंक्ति दे रहे हैं अथवा अल्पम एव आध्यात्मिक मनुष्येशु देवेश आदिदेवक अश ब्रह्मणों यदूपम तदि संबंध अस्य ब्रह्मणों यद रूपम आध्यात्मिक मनुष्येशु आदिदैविक देवेशु तद अल्पमे इस प्रकार के वाक्य का अन्वय कर लेंगे पहले कहा गया कि आप जो जानते हो कम जानते हो और जो देवता में भी अगर कोई जानता है कि मैं ब्रह्मों को जानता हूँ अपने से भिन्नत्वेन वो भी कम जानता है ये अर्थात आप और देवता ये दोनों करता हो गए आगे कहते हैं अथवा कह करके मनुष्य में आध्यात्मिक अर्थात शरीर में होने वाला कुछ पदार्थों को ब्रह्म मान लिया अथवा देवता में भी किसी को अर्थात अपना इष्टत्व ना अगर उसको मान लिया ब्रह्म बोल करके वो अल्प है अर्थात आध्यात्मिक शरीर में कोई मन प्राण बुद्धि इत्यादि को ब्रह्म मान लेना अथवा देवता में कोई शिव विष्णु अथवा इंद्र इत्यादि को मान लेना ब्रह्म मान लेना ये दोनों ही अल्प हैं ये दो पक्ष थोड़ा अलग अलग हो गया टीका में इसको कहते हैं यादृशम से ब्रह्मण रूपम तौम अमंगस तादृशम देवेश यो मन्योपी दहरम दहरमेव नूनम इति योजना ये सब पूरा वाक्य का तात्पर्य यहाँ कह दिए यादृशम अश ब्रह्मण रूपम इस ब्रह्म का रूप तव अमंग तुम जिस प्रकार को जिस प्रकार जानते हो मन धातु आत्मनिपद होने से थास हो गया अमंगस्था लुंग का रूप हो जाएगा अमंगस्ता सामान्य में लुंग कर दिए भूत सामान्य में तादृश देवेश्वी यो मनते देवता में भी जो इस प्रकार मानता है सो दहरम एव नूनम नूनम अवधारणा में वो भी कम ही जानता है इस प्रकार की योजना कर लेना है अथ आगे भाष्य में संग्रह वाक्य देते हैं अथ नीति हेतु मीमांसाया आधिदैविक अच्छा अस्य अश्रह्मणों यद्रूपम तदि संबंधम अच्छा यह हम विरम हुआ है आधी अच्छा ठीक है कर सकते हैं थोड़ा पांच नंबर प्रतीका दान मूलस्थ यथ शब्दार्थम बदन योजना दर्शयति इसमें क्या है अच्छा मूलस्थ हाँ हाँ हाँ ठीक है ये भिन्न पद हो जाना चाहिए प्रति का मूलस्थ यथ शब्दार्थम बदन हदि यदित्यादि ना यदित इदि आगे ना और लिखना पड़ेगा ठीक है यदि इत्यादि ना मंत्र में है द्वितीय पंक्ति में अथनु नु मीमांस एवं ते मीमांस्यम ब्रह्म एवं ते ते तो तव अथनु इस प्रकार कहते हैं तो अथनु ये कहते हैं कि हैं यही हेतु है, है, हे है मीमांसाया आगे उसको और क्यों विचार करना पड़ेगा कहते हैं यही अथनु ये दोनों शब्द ही हेतु को कहता है अथनु इति तो यति हेतु कश्य हेतु कहते हैं मीमांसाया मीमांसा का ये हेतु है अर्थात उसको फिर क्यों विचार करना पड़ेगा कहते हैं कि ये हेतु है टीका में अथन्वीति हेतु मीमांसाया संग्रहवाक्य विवृणती ये संग्रहवाक्य हो गया जो भाष्य में अंतिम पंक्ति में दिया गया अथन्वीति हेतुर्मीमांसाया ये संग्रहवाक्य का विवरण स्वयं भाष्यकार कर रहे हैं भाष्य में यस्मा दहरम एवं सुविदित ब्रह्मण रूपम अन्य अनदेव तद्दिता उत्तरवाद सुवेदे च मनसे अतो अथनु वेथ्रह्मणोंपम यस्मा अध्यापिते तव ब्रह्म अद्या विचार्यमेंदिता विदिता विदितो प्रतिषेधाग्मा अथनु इसके द्वारा हेतु कहा जाता है आगे क्यों विचार करना है ये हेतु को बताते हैं यस्मा दहरम एव सुविदित ब्रह्मणों रूपम ब्रह्मणों रूपम यदि सुविदित भवति तदा तद दहरम एव भवति दहरम ये अल्पमेव भवति ब्रह्म का रूप अगर सुविदित हो गया सुविदित कहने का तात्पर्य है कि अपने से भिन्न किसी पदार्थ को सुविदित शब्द से यहाँ कह दिया जाता है तो जैसे घटा हमसे दूर है तो हम कहते हैं बिल्कुल हम चक्षु से उसका ग्रहण किए प्रकाश के द्वारा तो चक्षु से ग्रहण किए तो कहते हैं सुविदित इसमें कोई संशय भी पर नहीं होता है जो विषय तो में ज्ञात तो होता है उसको सुविदित कह देते हैं ब्राह्मण रूपम यदि सुविदितम सद तब दहर दहरम का अर्थ अल्पम क्यूँ इस प्रकार कहते हैं पूर्व मंत्र में पहले कहा गया था अन्य तद वि उक्तवाद यद ब्रह्म तद विता अन्य विदित से अन्य है और सुवेद शब्द का अर्थ कहते हैं जो विदित पदार्थ विदित तो से अन्य ब्रह्म है और आप उसको सुवेद ऐसा कहते हैं सुवेद इति मन्य से मनसेम आप मानते हो कि सुवेद विदित नहीं होना है और सुवेद कहते हैं अतो अल्पमे व्यत्थम तोम ब्रह्मणोंपम इसलिए आचार्य कहते हैं हम कहते हैं कि आप ब्रह्म का रूप अल्प ही जानते हो अर्थात अभी स्पष्ट अनुभव नहीं हुआ है यस्माद क्योंकि ऐसे स्थिति है अभी आपका अथ यह हेतु कह दिया गया तस्मात् मीमांस्यम एव अद्या तब ब्रह्म तस्माद इस हेतु से क्योंकि आप अभी स्पष्ट ब्रह्म को नहीं अनुभव कर रहे हो इसलिए मीमांसम एव अध्यापी अद्यापी अर्थात अभी और भी करना है ते मंत्र में है ते ते का अर्थ तब ब्रह्म विचार्यम है मीमांस का अर्थ कहते हैं विचार्य विचार करना योग्य है और कब तक विचार करना है कहते हैं यद विदित अविदित प्रतिषेधाग्मा तो विदिता च अदिता ची विदिता विदिते तयोर प्रतिषेध अच्छा बिदिता बिदिता योर यस्मिन, इस वहां है। विदिता अविदित और प्रतिषेधो यकार की वहाँ विग्रह हैं विदित और अविदित ये दोनों का प्रतिषेध हो जाता है जिस ब्रह्म में और वो ब्रह्म आगम का अर्थ है तो विदिताविदित प्रतिषेधस्व आगमार्थ इस प्रकार की यहां विग्रह लिया जाएगा विदित अविदित दोनों का प्रतिषेध किया गया है ब्रह्म में प्रतिषेध के साथ विदिता विदित का बहुग्रीय समास है आगे आगम से अर्थ इसमें ष्ठी होकर के कर्मधारय हो जाएगा विदिता अविदित प्रतिषेधस्व आगमार्थ आगे तस् अनुभव जब तक तो ये विदित अविदित से भिन्न ब्रह्म जो कि आगम का श्रुति का तात्पर्य है वो अनुभव नहीं हो गया तब तक विचार करना है आगे भाष्य में मन विदित मिति मंत्र का है ये अंतिम द्वो पद है आचार्य ने कह दिए शिष्य को कि आपको विचार करना है तो वो जाकर के विचार करते हैं आकर के कहते हैं मने विदित इसको संग्रह वाक्य दिखाते हैं मने विदित शिष्य से मीमांसा अनंतरोक्ति प्रत्यय तय संगते है संग्रह वाक्य हो गया शिष्य से मीमांसाया अनंतर या उक्ति मीमांसा करने के बाद मीमांसा विचार विचार करने के बाद शिष्य आकर के कहता है मन्य विदितम इस प्रकार की कहता है तो ये मन्य विदितम ये क्यों इस प्रकार की कहता है कि तो प्रत्यय त्रय संगते है हेतु में में है तीनों प्रत्यय का संगति अर्थात ये एक विषय एक विषय का हो जाने से प्रत्यय त्रय आगे अंतिम पंक्ति में भाष्य में कह दिए आगम आचार्य आत्मानुभव आगम वही बात कहता है आचार्य उसी को व्याख्यान कर दिए और हमको भी अनुभव वही हुआ ये तीन प्रत्यय जहाँ एक विषय को हो जाते हैं वो निश्चय हो जाता है उसमें फिर कभी और संशय नहीं होता है तो मन विधि कह करके वो स्पष्ट बता देता है कि हमको तीनों प्रकार की प्रत्यय है अर्थात आपने जो कहे आगम और हमारा अनुभव ये सब एक विषय का होता है ये संग्रह वाक्य हुआ टीका में कहते हैं प्रतिवचन से अर्थम संग्रहितम विणती प्रतिवचन से अर्थ प्रतिवचन प्रति अंश मंत्र में कितना है मंत्र में दो पद है कौन कौन मनये विदितम ये हो गया प्रतिवचन प्रतिवचन कौन दिया करके शिष्य दिया तो उतना वो कहा मन विदितम ये प्रतिवचन से अर्थम संग्रहित प्रतिवचन जो मन विदितम ये अर्थ संग्रह कर दिया गया एक वाक्य में मनये विदितमति शिष्य से मीमांसा अनंतरोक्ति प्रत्यय त्रय संगते ये संग्रह वाक्य हो गया प्रतिवचन का अर्थ को कहने के लिए अच्छा आगे विचारी भाष्य में सम्य वस्तु निश्चयाय विचाता च आचार्य मीमसम एवं तकांत सूचना विचार्यथोक्त सुपरि निश्चिता सन् आह आगार्य आगमाचार्यामु आगमाचार्या प्रत्यय विषय संगत्यर्थ सम्यक वस्तु निश्चयाय विचालितः शिष्यः आचार्यण सम्यक वस्तु निश्चयाय अभी सम्यक का वस्तु के साथ लेंगे ना निश्चय के साथ लेना चाहिए वस्तु के साथ सम्यक कहने का अर्थात तो वस्तु यहाँ है ब्रह्म ब्रह्म के साथ सम्यक रखने का और आवश्यक नहीं है ब्रह्म तो है ही हो इसलिए जो निश्चय अभी हुआ उसका ये अभी सम्यक नहीं हुआ है अभी कह दिए कि आप तो जानते हो किंतु तो दहरम एवं नूनम तो अम्बेत्थर तो इसलिए ये सम्यक निश्चय नहीं हुआ वस्तु का जो निश्चय होना चाहिए वो सम्यक नहीं हुआ सम्यक निश्चय आय सम्यक निश्चय करवाने के लिए शिष्य विचालित विचालित योग्य विशेषण शिष्य हो विशेष्य और के न विचालित उसका विचलन करवाए न्याय से क्यों कहते वस्तु का सम्यक निश्चय के लिए कैसे कह दिए कहते मीमांस में तो इति च उक्त तो आपको और मीमांसा अर्थात विचार करना चाहिए कभी कभी जाकर के जब हम लोग पहले पहले महाराष्ट्र से पूछ देते थे बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं रहता है जब शुरू शुरू में ये सब पढ़ते हैं तब तो कु पूछ देते हैं महाराज से बोले आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे सब हो जाएगा इसी प्रकार कहते हैं मीमांस में एवं तो अर्थात और विचार करना है इस प्रकार कहने से एकांते समाहितो भूत्वा एकांत में समाहित होकर के क्योंकि आचार्य से श्रवण अर्थात आगम का श्रवण तो कर लिया अभी उसका अनुभव में ही ये स्पष्टता नहीं आया इसलिए एकांते समाहितो भूत्वा विचार्य विचार्य अर्थात तो विचार करके या थोक्तम, या थोक्तम, केन यथोक्त कें यथोक्त आचार्यक्त जैसे कहा गया ब्रह्म का स्वरूप विदिता और अविदित से ये हो गया यथोक्त शब्द का जैसे कहा गया था यहा उत तथे सुपरि निश्चिता सुपरी नी तीन उपसर्ग उपसर्गते तो कहने से क्योंकि कहा गया था सम्यक वस्तु निश्चयाय तो सु अर्थात अभी उसको सम्यक हो गया और परी परी अर्थात परित पर अर्थात किसी प्रकार की और ये संग से विपर्य किसी नहीं रहा और निश्चित तो, निश्चय और एक आ गया नी नी का अर्थ तो नीतराम अर्थात ऐसे उसको निश्चय हुआ कि वो निश्चय कभी भी संघ से विपर्यग्रस्त नहीं होने वाला है अर्थात हमेशा के लिए उसको निश्चय हो गया इस प्रकार के निश्चित तो हो करके के आह आहो, आहो का करता कौन हो जाएगा शिष्य अभी वो आकर के कहा क्यों कहता है अभी कहता हैं हमको तो निश्चय हो गया गुरु कहे जाओ और विचार करो हमको निश्चय हो गया हम उधर उधर चल देगा हमारा काम हो गया कहते इस मार्ग में ऐसा मानने का नहीं है कभी अंतिम तक ला करके कसौटी में ये नाप करके कर लेना पड़ता है अर्थात तो ये जो हुआ ये ठीक हुआ नहीं हुआ इस प्रकार के मार्ग से आधा छोड़ देने नहीं है आगम आचार्य अनुभव प्रत्यय त्रय से एक विषयत्व संगत्यर्थम आगम का आधार पर आचार्य जो व्याख्यान किए और अपना जो अनुभव हुआ ये एक तीन प्रत्यय प्रत्यय त्रय से एक विषयत्व एक ही विषय को ये कहता है तीनों ज्ञान एक ही विषय कहे संगत्यर्थम नहीं तो आचार्य कुछ व्याख्यान किया और हम कुछ अलग समझ गया और जो समझ गया उसी का हमको अनुभव भी हो गया तो ये तो गलत हो जाएगा इसलिए ये सब निश्चय कर लेना पड़ता है एवं ही सुपरिनिष्ठिता विद्या सफला सियान न अनिश्चित इति न अनिश्चित न अनिश्चिता इति न्याय प्रदर्शितो होती एवं ही सुपरिनिष्ठिता विद्या एवं अर्थात तो जब प्रत्यय त्रय का सांगत्य आ जाता है तभी विद्या परिनिष्ठिता हो जाती है अर्थात तो फिर आगे कभी मन में विचलन नहीं होता है कोई कितना भी कहे वो कहेगा हाँ ठीक है आप जैसे समझे हो वो ठीक है आप उसी मुताबिक चलो किंतु तो अपना जब तीन इस प्रकार के निश्चय एक विषय का हो जाता है फिर विद्या परिनिष्ठिता और सफला सफला अर्थात उसका निश्चय हो जाता है कि अभी हम तो ये सब जो अविद्या का चंचू से मुक्त हूँ इस प्रकार के उसको निश्चय हो जाता है सफला स अनिश्चिता जब निश्चय नहीं हुआ है अनुभव और आगम अनुसार आचार्य का व्याख्यान के साथ जब निश्चित नहीं होता है तो विद्या सुपरिनिष्ठता भी नहीं होती है और सफला भी नहीं होता है प्रदर्शितो प्रदर्शि न्याय एक नम टिप्पणी दे दिए नियम यही नियम है जो तीनों प्रत्यय प्रत्य एकाकार होते हैं तब ये निश्चय होता है ज्ञान टीका में पूर्व पृष्ठ में मैं विदिम ब्रह्मेती किं प्रतिवचन दधा उत अ ददा उत अत अभी उत्तर उसको आकर के देना है क्योंकि आचार्य कहें कि आप और अधिक विचार करो विचार करके आकर के उसको उत्तर देना है माया ब्रह्म विदितम इति किम प्रतिवचन ददामि इस प्रकार की मैं उत्तर दूँ कि माया ब्रह्म विदितम उत उत का अर्थ अथवा अविदितम मेरे से ब्रह्म अभी अविदित है इस प्रकार के उत्तर दू अभी वो चिंता करता है विचार करता है तो उत्तर देने से पहले अर्थात विचार करके उत्तर देना है सहसा अच्छा सहसा उत्तर देना नहीं चाहिए इस प्रकार के श्लोक हैं सहसा न बदत किंचित इस प्रकार के है वाक्यम सुविचार्य प्रोक्तम सहसा न बदत कुचित इस प्रकार के हैं कुछ अच्छा तो ये एकाएक नहीं बोलना है कहते हैं कि वो विचार करता है विदिता कहूँ अथवा अविदि तो कहूँ ना देह मया ब्रह्म विदि इस प्रकार की नहीं कह सकता क्योंकि आचार्य ही स्वयं पहले कह दिए ये ब्रह्म विदि नहीं है और हम जाकर के उत्तर दे देगा कि ब्रह्म विदिता ये तो अर्थात माना जाएगा कि हम अभी समझा ही नहीं ना दे आचार्य आचार्यगम प्रत्यय विरोधात वेदन विषयतया चटवत अब्रह्मत्व प्रसंगात् और वेदितृत्व मम विकारिवाता अगर हम ब्रह्म विदित इस प्रकार कह दूं तो आगम आचार्य आगम प्रत्यय विरोधात जैसे आचार्य आगम का व्याख्यान किए थे और हमको भी वास्तविक जो अनुभव हुआ इस सबका विरोध होगा वो और दूसरा हेतु वेदन विषयतयाच घटवत अब्रह्मत्व प्रसंगात जो वेदन वेदन ज्ञान ज्ञान का विषय जो बनेगा वो अब्रह्म है जैसा घट घट ज्ञान का विषय बनता है तो ब्रह्म नहीं है अब्रह्म इसी प्रकार की अगर हम कहेगा कि विदिता तब तो वो भी ब्रह्म घटवत् अब्रह्म होगा और तीसरा दोष दिखाते हैं वेदित्रीत्व न मम विकारी पाता जो वेदिता होता है ज्ञान का जो करता प्रमाता कहते हैं वो प्रमाता भिकारी होता है तो अगर मैं भी कहूँगा कि ब्रह्म को मैं जान लिया तब मैं भी भिकारी हो जाऊँगा वास्तव में तो अभिकारी ब्रह्म ही हूँ इसलिए अगर वेदिता विदिता ब्रह्म कह दूंगा तो मैं भी भिकारी हो जाऊँगा तो तो एक नंबर टिप्पणी दे दिए विकारित्व पाता देती वेदितेदन परिणामीवादिति भावः जो वेदिता होता है वो वेदन का वेदिता अर्थात ज्ञाता वेदना अर्थात ज्ञान जो ज्ञाता होता है वो ज्ञान के द्वारा ज्ञान का परिणामी कारण हो जाएगा अर्थात मेरा ज्ञान इस प्रकार कहने से ज्ञान का परिणामी ब्रह्मत्वाच में बिकार अनर्हत्वात् मैं ब्रह्म हूँ मेरे में तो बिकार हो ही नहीं सकता विकार का मैं योग्य ही नहीं हूँ वेदित्व तो, विकारी वेदिता हो जाऊं ब्रह्म का तो मैं विकारी बन जाऊंगा न द्वितीय द्वितीय अर्थात आकर के उतर दू कि ब्रह्म मेरे से अविदित है कहते हैं अविदित कह देने से गोपालिव्यो अविशेष प्रसंगात जिनका कोई शास्त्र का संस्कार नहीं है तो उनके साथ ये बराबर हो जाऊंगा ब्रह्म में जानता नहीं हूं और तूषणिम अवस्था ने वा ठीक है अभी विदि तभी नहीं कह सकता हूं अविदित भी नहीं कह सकता हूँ अगर चुप रहूंगा तो तूषणिम अवस्था ने वा अप्रतिभा प्रसंगात ये अप्रतिभा अर्थात हमारा बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती है इस प्रकार के कभी कभी होता है ये विचार शास्त्र का करने का समय जो लोग तत्पर होते हैं तो वो तो उत्तर देंगे कुछ लोग होते हैं तो बिल्कुल एकदम बोलेंगे ही नहीं और कभी कभी तो बालक में वो अधिक देखा जाता है जो छोटे बच्चे होते तो हैं साधारण तो कहते हैं ना जिद्दी वाला बालक होता है तो वो उत्तर देगा ही नहीं अब पाँच बार पूछेंगे जैसे भी करके पूछेंगे वो तो देगा ही नहीं बिल्कुल मऊन रहेगा इस प्रकार की अर्थात ये उचित नहीं होता है तो हमको जो आता है हम उसको कह देना है कहते हम कहने से गलत हो जाएगा वो बुरा मानेंगे कहते हैं कि जो इस प्रकार मानता है उसका वो गलती कभी सुधरता भी नहीं है इसलिए कहते ना बालक को अर्थात ये विद्या होती है जब उम्र बढ़ जाता है विद्या होने का कठिन क्या है जानते हैं ना वो लोग उत्तर नहीं देंगे इसलिए वास्तविक विद्या वही लोग ग्रहण करते हैं जो लोग फटाफट उत्तर देते हैं गलत हो जाएगा भाई गलत हो जाने से क्या हानि है वो सामने जो बैठे हैं वो तो हमको ठीक करने के लिए ही बैठे हैं ना हम क्यों उत्तर नहीं देंगे तो हम लोग तो हम लोग तो फटाफट उत्तर देते हैं चाहे गलती हो जाए हो जाए एक बार हमारे पास में बैठे थे सदार्थनंद स्वामी जी तो ब्रह्मसूत्र का पाठ ये ज्ञान यज्ञ चल रहा था हम लोग का स्वभाव है महाराज जी पूछेंगे तो हम लोग फटाफट उत्तर देंगे और गलती भी हो जाता है कभी कभी अन्य मनस्को हो गया अथवा विषय ठीक ग्रहण नहीं हुआ कभी तो बाद में बोले भाई आप लोग तो बिल्कुल बच्चे जैसा चलते हैं हम भी बोला सभी जी बच्चों को ही तो विद्या होती है ना बड़े हो जाने से वो कहाँ होगा वो तो उत्तर देने से बोले सोचेगा कि मैं कहूँ गलती हो जाएगा ये हो जाएगा हाँ ये बात ठीक है कि विचार करके उत्तर देना चाहिए किंतु हम विचार करके देख लिया कि इतने ही हमको ज्ञात है उससे आगे हमको पता नहीं है तो हमको जो ज्ञात है वो हम कह देंगे अधिक पता है तो विचार करके कहना है अगर अधिक पता नहीं है जो पता है वही गलती हो जाएगा इसे भय से नहीं कहेंगे वो भय जिनको रहेगा वो विद्या होना थोड़ा कठिन हो जाता है इसलिए उत्तर तो देना ही है और दूसरा है कि उत्तर देने से पता चलता है कि बल, मतलब बोलने वाले को कि हाँ लोगों को ग्रहण हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है उद्यम करते हैं किन्तु तो ग्रहण नहीं हो रहा है अर्थात तो अपना व्याख्यान शैली अथवा और, और कुछ व्याख्यान में स्पष्टता अधिक करेगा इसलिए उत्तर तो फटाफट देना ही है यहाँ तो प्राय प्राय लोग चलते ही हैं अर्थात तो उत्तर तो तो दे ही देते हैं इस प्रकार चलना है क्योंकि यह तो विद्या का परंपरा ही है गोपाल आदिभ्यो अविशेष प्रसंगात तूषणी में अवस्थाने वा अगर उत्तर नहीं दे करके चुप रहेगा तो अप्रतिभा प्रसंगात अप्रतिभा तीन नंबर टिप्पणी दिए है अस्फूर्ति जाड्यम इति अथा बुद्धि काम नहीं कर रहा है इस प्रकार की मान लेंगे विचार्य एक पक्ष दोष परिजिहिर्षया विदित अविदित चेत समुचित बच्मी अभी शिष्य ने निश्चय कर लिया विदित कहने से भी दोष होगा अविदित कहने से भी दोष होगा एक पक्ष दोष प्रत्येक पक्ष का दोष त्याग करने का इच्छा से परित तो जिहिर्षया जिहिर्षया से इच्छया विदितम च इति समुचितम बचमी अभी दोनों को मिला करके कह दो विदित भी है और अविदित भी है उससे क्या होगा दोनों पक्ष का दोष का निराकरण हो जाएगा अज्ञान आदि संशयादि अभावात्दितम अज्ञान और संशय ये सब नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विदितम अप्राम अप्रामाण्य तीन प्रकार के होते हैं अप्रामाण्यम त्रिधाभिन्नम मिथ्यात् ज्ञान संशय ही इस प्रकार के भट्ट है तीन प्रकार की अप्रमाण हो जाता है अप्रामाण्यम रहेगा ज्ञान में हमको जो ज्ञान हुआ ये अप्राम इस अप्रमाण है क्या होने से कहते हैं मिथ्यात्म मिथ्यात्म अर्थात ज्ञान हो गया रज्जु में सर्प ज्ञान हो गया और अज्ञानम अज्ञानम अर्थात हमको ये क्या पदार्थ उसका कुछ ज्ञान नहीं होता है, है। सर्प ज्ञान हो जाएगा विपर्य <reciprocalKendra /cekjalmarvahteis -vania> अभी खाली इदम इतने ही ज्ञान हो रहा है और आगे क्या पदार्थ हो ज्ञान नहीं हो रहा इसको कहेंगे अज्ञान और संशय हो गया तो सर्पो वा दंडो वा इस प्रकार के ज्ञान हुआ इसको कहेंगे संशय तो ये तीन ये तीनों ही अप्रमाण है तो यहाँ कहते हैं अज्ञान संशयादि आदि आदि कहने से भ्रम तो अज्ञान संशय और भ्रम ये अभावात मेरे को ये तीनों प्रकार नहीं है नहीं होने से विदितम और इसको मैं विषयत्व नहीं जानता हूँ आत्मत्वेन न मैं ही हूँ इस प्रकार होने से वेदन विषय तो अभावाच वेदन का ज्ञान का विषय नहीं बनता है इसलिए अविदितम तो संशय इत्यादि हमको नहीं है इसलिए विदितम और विषय विषयत्व नहीं जानता हूँ इसलिए अविदितम इति सुपरि निश्चित संप्रतिवचनम आह इत अर्थ सुपरिनिश्चित अर्थात बिल्कुल निश्चय हो गया इसमें किसी प्रकार के संशय नहीं है और पूरा पूरा इसको स्पष्ट रूप से जानता हूँ प्रत्यय त्रय से संगति ही संघटनम एकस्मिन विषय किम यहाँ विराम हुआ है अच्छा हाँ प्रत्यय त्रय से संगति ही संगति का अर्थ संगठनम संघटनम से कहा विषय में ये एकरूपता हो जाना एकस्मिन विषय किमर्थम क्योंकि ये भाष्य में कहा गया कि ये तीनों प्रत्यय एक विषय हो जाते हो गया संगत्यर्थम भाष्य में कहा गया आगे पृष्ठ में त्रय से प्रत्यय त्रय से एक विषयत्व संगत्यर्थम ये जो कहा गया अभी पूछते हैं इसका शंका करके उत्तर देंगे प्रत्यय त्रय से संग संगति संगति का अर्थ संगठनम एकस्मिन विषय एक विषय में किमर्थम क्यों आप ये कहना चाहते हैं उच्यते उत्तर देते हैं संवादाधीनम प्रामाण्यम इति तार्किक तार्किक स्थिति निश्चयार्थ तार्किक स्थिति निश्चयार्थम संवादाधीनम प्रामाण्यम इति तार्किक ये नया एक लोग ऐसे मानते हैं हमको जल का प्रत्यक्ष हुआ अभी कहेंगे ये जल है नहीं है तार्किक लोग कहेंगे नया एक लोग कहें वैशेषिक लोग वो लोग कहेंगे कि ये जल है नहीं है ये हमको ज्ञान हुआ इदम जलम कहेंगे इदम जलम ये जो ज्ञान हुआ ये प्रमा है नहीं है अभी जल का ज्ञान तो हुआ प्रत्यक्ष से क्योंकि इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होने से इंद्रियर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ये प्रमा है कहते प्रमा है तभी तो कहेंगे इसमें प्रमात्व तो रहे तो प्रमात्व तो सामने में कुछ पदार्थ दिखाए ये पुष्प कहेंगे ये पुष्प क्यों कह दिए इसको घट क्यों नहीं कहे पुष्पत्व दिखा इसी प्रकार के हमको ज्ञान हुआ इदम जलम ये ज्ञान को प्रमा कहेंगे ये ज्ञान को प्रमा कब कह देंगे जब उसमें प्रमात्व दिखेगा तो प्रमात्व का ग्रहण होने से प्रमा कहेंगे तो नया एक लोग कहेंगे इदम जलम ज्ञान हुआ ये प्रमा कब कहेंगे कहेंगे अन्य कुछ प्रमाण चाहिए जिससे इसमें प्रमात्व का ज्ञान होगा तभी कहेंगे कि ये ज्ञान प्रमा हुआ तो ये जल ज्ञान जो हुआ अर्थात ये सामने में जो जल है उसको अगर पान करने से हमारी त्रिषा निवृत्ति अगर हुई तब कहेंगे कि इदम जलम क्यों कहेंगे देंगे त्रिषा निवारकत्वात् पूर्वम पीतम जलम पूर्व पीतम जलवत्ले मैंने जल पिया था उसे त्रिषा की निवृत्ति हुई थी अनुमान से भी सिद्ध करेंगे कि हाँ ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ इसमें प्रमात्व है प्रामाण्यम कहते हैं उसको तो इसको कहते हैं अधीनम संवाद अर्थात प्रमाणांतर प्रमाण अधीन है प्रामाण्यम ऐसे तार्किक लोग मानते हैं अर्थात तार्किक लोग स्वभावतः तो संशयी वो प्रत्यक्ष ज्ञान होने से उनको स्वभावत तो संशयी वेदांति कहेगा वेदांति अंतर मीमांस के बाद आगे देर दे रहे के बाद तो इसीलिए यहाँ संवाद अधीनम प्रामाण्यम यह ताकिकों का स्थिति अर्थात उनका इस प्रकार की मत है होने से निश्चय करने के लिए आचार्य आगम से सुना हमने किंतु हमको अगर प्रत्यक्ष अनुभव भी हो जाए तभी तो हो गया संवादांतरम प्रमाणांतरम तो होने से हमको जो पहले सुन करके जो समझ में आया था वो निश्चय हो जाएगा हाँ ये तो प्रमा है इस प्रकार की अन्य प्रमाण से इसका निश्चय हो जाना यह तार्किक लोगों का नियम और स्वतः प्रामाण्य पक्षे तो आगमार्थे प्रत्यंतर संवाद तात्पर्य द्योतक ये के लोग स्वतः प्रामाण्यवादी होते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में स्वतः प्रामाण्यवादी अर्थात जिस प्रमाण से हमको विषय ग्रहण होकर के प्रमा हुआ उसी निमित्त से हमको उसमें प्रामाण्य का भी ज्ञान हो जाएगा जैसे ये पुष्प ये पुष्प का हमको ज्ञान किससे हुआ कहते चक्षु से हुआ तो चक्षु यह हो गया ग्राहक सामग्री ये पुष्प का चक्षु हुआ प्रकाश हुआ ये सब हो गए जिस सामग्री से परमा की उत्पत्ति हुई उसी सामग्री से उसमें प्रामाण्य परमात्व की भी उत्पत्ति हो जाएगी उसके लिए अन्य सामग्री नहीं चाहिए न्यायिक लोग कहते हैं जिस सामग्री से प्रमा की उत्पत्ति हुई इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो करके, उससे भिन्न सामग्री चाहिए परमात्व के लिए वैदांतिक मी, मीमांसकल वो कहते हैं कि जिस सामग्री से प्रमा की उत्पत्ति हुई उसी सामग्री से परमात्व की भी उत्पत्ति हो जाएगी अर्थात परमात्व भी ज्ञात हो जाएगा अन्य अर्थात और प्रमाण चाहिए नहीं अर्थात वैदांति कहते हैं कि सरल है जैसे देख लिया कहा ये ठीक है और जैसे सुना कहते हैं वो ठीक है नया एक लो चिंतन करेगा हमेशा वो जो कहा है वो ठीक कहा ना गलत कहा वो सत्य कहा मिथ्या कहा वेदांति कहा क्यों भाई इतना विचार है अगर आपको कुछ विरुद्ध चीज नहीं दिखा तब तक आप मान करके चलिए कि यह ठीक ही है तो ऐसे अर्थात ये प्रकृति का भी नियम है और ये सारे मतलब पृथ्वी में जो सब देश में जहाँ संविधान होता है कहते हैं ये वही नियम है दोष अगर नहीं दिखा तो आप किसी को दोषी नहीं कह सकते हैं आपको दोष के लिए प्रमाण करना पड़ेगा निर्दोष के लिए प्रमाण करने का आवश्यकता नहीं है तो ये बेदान्ति का मत मीमांसक लोग मानते हैं क्योंकि जो वेदांति लोग होते हैं वो कहते हैं व्यवहारे तो भट्ट नया भट्ट अर्थात कुमारे भट्ट मीमांसा मीमांसक मी व्यवहार में जैसा स्वीकार करते हैं सब वेदांति कहता है कि वही ठीक है स्वतः प्रामाण्य पक्षी मीमांस कर वेदांति लोग जैसे मानते हैं तो आगमार्थे अगर स्वतः प्रामाण्य है जिससे ज्ञान हो गया उसी से तो वह परमात्व का भी निश्चय हो गया फिर अभी संवादांतरम ये अन्य के आवश्यक क्यों है आगमों से आचार्य के मुख से श्रवण कर लिया वही तो हो गया फिर अनुभव ये प्रमाणांतर की क्या आवश्यकता है इसके लिए कहते हैं प्रत्यन्तर संवाद तात्पर्य द्योतक तात्पर्य को निश्चय कराएगा अर्थात जो वो कहे वही उनका तात्पर्य है अथवा नहीं है दूसरा अगर और कोई प्रमाण से हमको वही ज्ञान हो गया तब तो हमको निश्चय हो जाएगा कि हाँ उनका तात्पर्य यही था प्रमाण तो पहले हुआ था आगे तात्पर्य निश्चय होता है उसके लिए सात नंबर टिप्पणी में पूरा लिख दिए बड़े महाराज जी और दृष्टान्त तो देकर जब इंद्र विरोचन दोनों को प्रजापति ने कहे कि तो ये ऐसो अक्षिणी पुरुषों दृश्यते कह करके उत्तर देते ऐ सत्य आत्मा अजरो अमृतो अभय इस प्रकार के कह दिए तो जो प्रजापति ने कहे थे इंद्र को तो चतुर्थ पर्याय में उसका अनुभव हुआ चतुर्थ पर्याय में प्रजापति का वाक्य है और इसलिए इंद्र नहीं मान पाएगा कि ये अप्रमा है इस प्रकार की वो नहीं कह पाएगा प्रामाणिक आपष तो है तो प्रमात्व तो की उत्पत्ति तो इंद्र को हो गया था किंतु चतुर्थ पर्याय में उसका तात्पर्य निश्चय हुआ कि अच्छा इसी चीज को ही वो कहना चाहते थे इसी में उनका तात्पर्य नहीं तो भोजन प्रसंग में कहेंगे कि संधव आन य और लाकर के वो अशु को बांध देगा उधर तो ये होगा कहेंगे क्यों उसमें अभी उनका तात्पर्य नहीं है अभी भोजन का प्रसंग है तो इसी प्रकार की इंद्र को चतुर्थ पर्याय में तात्पर्य निश्चय हुआ कि इसी में उनका तात्पर्य था अर्थात यह जागृत अवस्था पुरुष स्वप्न अवस्था पुरुष सुसुप्त अवस्था पुरुष ऐसे अवस्था विशिष्ट में उनका तात्पर्य नहीं था यद्यपि वाक्य ऐसा लगता था तात्पर्य तो है अवस्था अतीत तो, अवस्था त्रयातीत तो, जो पुरुष है उसमें तात्पर्य है ये बात सात नंबर टिप्पणी में कह दिए सात नंबर टिप्पणी कहाँ है बहुत तो लंबा है अब बोलिए सीधा रन्य है वह रन्य की जगह पर रूपम होगा अच्छा मघोन स्न चिण्य है अच्छा संशयादि रूपम रूपम बिंदी है अच्छा संशयादि रूप प्रतिबंध निराशत दोहरा देखिये तो बिंदी है हमको अच्छा ठीक है इसको आगे नहीं तो स्पष्ट कर दे क्योंकि संशय आदि रूप प्रतिबंध वही थोड़ा समास हो जाने से ठीक है संशय आदि रूपम प्रतिबंध निराशत अच्छा ठीक है हाँ कौन सा प्रश्न में पंद्रह तो लंबा चौड़ा है इसका ठीक है थोड़ा आधा के बाद अच्छा रूपो है अच्छा हाँ रूप ठीक है क्योंकि समाज बोझाने से ठीक है क्योंकि संशय आदि रूप वही प्रतिबंध हैं संशय आदि रूप जो प्रतिबंध है संशय आदि आदि कहने से ब्रह्म अथवा अज्ञान ये सब तीन वही प्रतिबंध को होते हैं संशय आदि रूप प्रतिबंध निराशात अनिराशात तो ये जब तक संवाद नहीं हुआ प्रमाणांतर से जब तक संवाद नहीं हुआ तब तक ये सब संशय आदि रूप प्रतिबंध का निराश नहीं होगा जब ये प्रमाणांतर से संवाद हो गया तब ये सब का निराश हो जाएगा फिर अर्थ निश्चय होता है इसको टीका में कहे प्रत्यांतर संवाद तात्पर्य द्योतक कैसे वो तात्पर्य को कह दिया कहते हैं आगे प्रतिबंध निराशेन उपचारेण निश्चय हेतु रीति सर्वस्य वाक्यस्य विदितम् प्रतिवचनवाक्य तात्पर्य उक्त मन विदित मन संग्रिणाति अर्थ संग्री निराशन उपचारे निश्चय हेतु रीति ये एक ही वक्य चलता है न टीका में प्रतिबंध निरास ये प्रतिबंध का निरास ये उपचार हो गया उपचार अर्थात द्वार प्रतिबंध निराश ये द्वार है प्रतिबंध निराश से तात्पर्य की निश्चय हो गया तो प्रतिबंध निराशेन उपचारेण अर्थात यहाँ आठ नंबर टिप्पणी दे दिए उपचार उपाय उपाय का अर्थ द्वार अर्थात प्रतिबंध निराश ही द्वार है प्रतिबंध नि प्रतिबंध निराश द्वार द्वोर अर्थ द्वोर अर्थ अर्थात प्रतिबंध निराश और उपचार ये दोनों का अर्थ मिलकर के हो गया प्रतिबंध निराश द्वारा निश्चय का हेतु प्रतिबंध निराश हो गया तो फिर निश्चय हो गया अच्छा सर्वस्व प्रतिवचन वाक्य से तात्पर्य उक्ता यहाँ एक ही वाक्य चलता है ना निश्चय हेतु रीति अच्छा सर्वस्व प्रतिवचन वाक्य से तात्पर्य प्रतिवचन वाक्य हो गया मन विदितम इसका तात्पर्य कह दिए मन विदितम इत्यादि आगे संग्रह वाक्य दे रहे हैं भाष्य में मन विदित परिषित निश्चित हुआ मन विदितमिति ये शिष्य का प्रतिवचन हुआ परिनिष्ठित निश्चित विज्ञान का प्रतिज्ञा किया है मन्य विदितम अर्थात जान लिया ब्रह्म को परिनिष्ठित निश्चित विज्ञान हुआ परिनिष्ठित भी हुआ और निश्चित परिनिष्ठित अर्थात विषय को लेकर के निश्चित अर्थात ज्ञान का स्वरूप ले को लेकर के अर्थात ब्रह्म विषय को हमको निश्चय हुआ ये निश्चित विज्ञान का प्रतिज्ञा करता है क्यों कहते हैं हेतु तय है हेतु हे आगे कथन करने से हेतु आगे मंत्र में वो कहता है टीका में मन विदित इत्यादि ना जो संग्रहवाक्य मन विदित मन विदित एक देशस्य से अर्थ मंत्र का एक देश हो गया जो शिष्य का प्रतिवचन मनये विदितम ये एक देश का अर्थ का संग्रह करके संग्रहवाक्य भगवान भाष्यकार बना दिए मन विदित परिनिष्ठित निष्ठित निश्चित विज्ञान तो उसको निश्चय होने से आगे आकर के वो कहता है ना हम मन्य सुबे देती नो नो वे देती इस प्रकार की आगे आकर के वो हेतु कहता है उसका विज्ञान जो ज्ञान हुआ वो परिनिष्ठित तो हुआ निश्चित तो हुआ तो ये कैसे पता चला उसका निश्चय हो गया कहते हैं हेतु उगते आगे वो स्वयं कहता है कि हम जानता नहीं ये बात नहीं है जानता ही हूँ आगे वो हेतु कहता है तो ये प्रत्यन्तर संवाद होने से विषय ता, का तात्पर्य का निश्चय होता है तो इस विषय में संक्षिप्त शारीरिक ग्रंथ में वो कहते हैं संक्षिप्त शारीरिक कारण हमको जब ज्ञान होता है वेदांती स्वतः प्रामाण्यवादी है पदार्थ देखता है तो ज्ञान होता है तो ज्ञान होने पर भी कभी संशय होता है क्यों होता है कहते हैं कि पदार्थ देखने के बाद भी संशय होना ये इसका कार्य है ये इसका कार्य नहीं है ये तो ठीक दिखाया दिखने के बाद हम कोई पदार्थ को देखे तो देखने के बाद उससे जितना चीज ग्रहण हुआ तो ग्रहण होने के बाद वो लेकर के अंदर में खोजता है इतने चीज कहा मिलता है आजकल तो आप लोग बैंक में सब कंप्यूटर हो गया ना पता नहीं चलता पहले जमाने में आप जो सिग्नेचर किए होंगे बैंक में उस एक, -एक से कार्ड रहता था आप जो देंगे फॉर्म भर के वो जो आदमी होगा वो खोजेगा मैच हुआ नहीं हुआ फिर पलटाएगा जहाँ ये पूरा मैच हो जाएगा कहेंगे हाँ वही ठीक है इसी प्रकार की हमारा बुद्धि जा करके तुलना करता है पहले जो पदार्थ पड़े हुए हैं अभी नूतन जो ग्रहण हो रहे हैं ये किसके साथ अभी मैच होता है जिसके साथ मैच होगा कह देगा जैसे सामने में एक पदार्थ पड़ा है उसमें से दस चीज है वो चार ग्रहण किया चार को लेकर के मैच करके कहेगा ये तो दंड है सामने में जो है अभी और थोड़ा ग्रहण कर ले दिखता है तो अच्छा ये तो दंड नहीं होगा ये तो और कुछ पदार्थ होगा आगे देखेगा उसमें ऐसे पंखुड़िया दिखते हैं कहते ये तो तो माला होगा ऐसे देखिए अलग अलग आने से ये धीरे धीरे स्पष्टता की तरफ जाता है संघीत शारीरिक वहां कहते हैं कि घटना वहां है कि एक राजा का एक मंत्री था वो मंत्री को सेनापति हैं अर्थात किसी षड़यंत्र करके ये भाई जिनका ये मोबाइल बजता है ना कल से थोड़ा सावधान रहना है नहीं तो आपको अर्थात तो हमेशा के लिए यहाँ से <laughs> कहा जाएगा आप अभी और बिल्कुल मत आइए यहाँ प्रपंच और वेदांत तो साथ नहीं चलता है मोबाइल के बिना अगर जीवन नहीं चलेगा ये वेदांत तो खाली फैसन हो जाएगा मोबाइल छोड़ करके कमरे में आइए बेहतर है कि आप चाहे यहाँ है मंदिर में है भोजनालय में है सर्वत्र मोबाइल रहित तो होकर के चलिए मोबाइल कमरे में रहे तो इतने दिन कम से कम थोड़ा इससे दूर रहे और नहीं तो ये जीवन क्या काम का है ये सब खाली नाम के वास्ते हम लोग वेदान सुनते हैं कुछ काम का नहीं होगा आधार भी चाहिए थोड़ा तो वहाँ वो मंत्री को मारने के लिए वो सेनापति ने षड़यंत्र करके उसको भेज दिया घातकों के हाथ में घातक लोग जानते थे अच्छा व्यक्ति है ये तो किंतु राज्य लोग में ऐसा करता है वो घातक लोग उसको मारे नहीं फिर लेकर के वन में छोड़ दिया कहते आप जाओ और राज्य में आओ मत हो गया तो फिर कुछ दिन के बाद ये सेनापति जो दुष्कर्म करना है वो किया तो फिर वो उसको वो मंत्री जो बाहर चला गया था अभी उसको लगा कि ये तो हानि कर देगा मतलब राज्य का ही हानि कर रहा है वो फिर आया जब आया अभी जो नगर का प्रांत में आ गया अभी लोगों के सामने आ गया तो सेनापति उसको मार भी नहीं पाएगा सीधा सामने में पकड़ा भी नहीं पाएगा क्योंकि लोग उसके जानते हैं तो अभी सेनापति राजा को कह रहा है कि ये जो आया है ये उसका प्रेत है तो राजा भी दूर से अभी कहता है कि अच्छा ये प्रेत है तो जाना नहीं है वो किन्तु कहता है कि मैं प्रेत नहीं हूँ मैं साक्षात् तो व्यक्ति हूँ तो फिर राजा कहता है कि अच्छा आप लोग हमको सुरक्षा दो हम चलेंगे पास में जा कर के राजा पास में पहुंचता है और स्पर्श करता है जो भी है घटना तो जानता है कि अच्छा ये है ये व्यक्ति है ये अर्थात तो प्रयत्न तो नहीं है जिस समय में राजा दूर से देख रहा था उसको उस समय उसका चक्षु के साथ बरछू उसका नाम था उसका सन्निकर्ष हो रहा था द्रव्य का सन्निकर्ष तो हो रहा है तो इसलिए चक्षु यहाँ उसमें कोई दोष नहीं है वो तो विषय को ग्रहण करवा रहा है किंतु उसका अंदर में संशय है क्यों कहते हैं उसका बुद्धि मलिन हो गया उसका बात सुन करके सेनापति का बात सुन करके तो मलिन बुद्धि होने से संशय कर दिया प्रमाण ठीक है उसका चक्षु प्रमाण है वो ठीक है वो तो व्यक्ति को ग्रहण करवा रहा है तो वहाँ कहते हैं पुरुष अपराध मलिना धीषणा पुरुष से अपराधे बुद्धि मलिना अभवत हो गया निरव्य चक्षु हृदया यथा चक्षु तो है निर्दुष्ट है उससे उदय हुआ ये धी तो कहते हैं कि ये बुद्धि मलिन हो जाने से निरवध्य चक्षु से जो ज्ञान आ रहा है वो अर्थात मलिन हो जाता है और नफलाय य भर्क्षु विषया भवती श्रुति सम्भवापी तू तथात्मनिधि जैसे भर्क्षु विषया धी उसको होती है वर्चू को देखता है चक्षु से तो भी सफल नहीं होती है संशयग्रस्त होता है इसी प्रकार की निरवध्य श्रुति जब कहती है कि आप असंग कूटस्थ ब्रह्म हो हमारा बुद्धि मलिन होने से ये कहता है आप कैसे ऐसे हो आप तो रामानंद हो श्यामानंद हो ये हो नहीं तो कोई गंग हो कुछ ना कुछ हो आप तो इस प्रकार के हो सुखी हो दुखी हो तो ये पुरुषों का अपराध है और सारे वेदांत तो विचार वो ग्रंथकार वहाँ कहते हैं कि ये ग्रंथ क्यों लिखते हैं उनको आक्षेप होता है कहते हैं पुरुष का बुद्धि में मौलनता है ये मौलिनता को दूर करना ये वेदांत तो का कार्य है अधिक कुछ करवा नहीं देगा ये ब्रह्म तो पहले अर्थात तो अविदित तो है आत्मा ऐसा नहीं है किसी के लिए आत्मा अविदित तो नहीं है किंतु ये पुरुष का अपराध है संशयग्रस्त होता है विपर्य होता है इसी का निराकरण करना तो यही कहते हैं कि प्रतिबंध निराशे न, न इसी को ये टीका में कहते हैं जो अंतिम पंक्ति में दिए थे प्रतिबंध निराश करना है जो संशय विपरियास इत्यादि है इसी का निराश करके आत्म का निश्चय करवा देना अच्छा तो इसके साथ हम लोग ये नवम मंत्र का भाष्य पूरा हुआ ये पाठ फिर आगे हम लोग शिवरात्रि के बाद द्वितीया तो चैत्र कृष्ण द्वितीया 12 तारीख आएगा 12 मार्च तब से फिर ये पाठ चलेगा अभी कल से इस ब्रह्म पीठ का वार्षिक उत्सव आरंभ होगा इस वार्षिक उत्सव तो ये ब्रह्म पीठ है इसलिए उसका उत्सव होता है अर्थात ज्ञान का ही उत्सव होता है यहाँ बाकी तो उत्सव आनुषंगिक है तो ब्रह्म विद्या का विचार यही मुख्य